a a a a shabde bandia sab jage shabde bandia sab jage शब्दे सब जा शब्दे बंद सब रले शब्दे सब ही जा शब्दे सब ऊपजे शब्दे सब समार शब्दे बंद सब रवे शब दे सब जाए शब दे की सच पाए शबदे की संको शब दे की सच पाए शबद ही संतोष शब्द ही सिथ भाया शब्द भागा शोक शबदे बंदिया सब रहे, शब्द शब दे सब जा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 शब्दे ही सू शब्दे ही सू शब शबद सू जान शबदे सब रवे शब्दे ही सब जा शब्दे पंदया सब रवे देवी सब नानक ने कहा है एक ओंकार सतनाम सत्य का एक ही नाम है वह ओंकार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 ध्वनि में भोजन है जीवन ऐसा आदमी खोजना कठिन है, जो संगीत से आंदोलित न होता हो जिसके पैर न थिरकने लगते हों, जिसके हाथ ताल न देने लगते हों, जिसके भीतर कोई धुन न बजने लगती हो और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि धातुएं भी पौधे तो ठीक धातुएं भी संगीत से प्रभावित होती हैं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 तुमने नाविकों को मस मसधार में नदी को पार करते देखा हो पूर की तो हैया है जब नदी बहुत टक्कर देने लगती और आदमी की ताकत कमजोर पड़ने लगती तब स्वर को पुकारा जाता है स्वर तत्क्षण बचा लेता है बड़ी ताकत दौड़ जाती है भीतर स्वर में छिपी हुई ऊर्जा है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 रस से ही सब बना है लेकिन सारा रस झरता है उस ओंकार से और जिसको विज्ञान विद्युत की तरह जानता है वह उसी ओंकार की ऊष्मा है गर्मी उसी ओंकार के प्राण का स्पंदन है दादू शब्द ही सच पाइए शब्द ही संतोष शब्द ही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 शब ही सूझे सबे शबदे सुरझे जान दे सब रवे शब ही सब जाब देवी पंदया सब रवे शब ही सब जा